शो ठोक मन ही पूजा मन ही धूप नंबर फाइव बन को निकट बताऊ गाई गा जब लगी है तन की सा तब लगी करे पुकार जब मन मिलो आस नहीं तन की तब को गावन हारा हाईगा जब लगी नदी ना समुंड समावे तब लगी बड़े हंग जब मन मिलो राम सागर से तब ये मिट्टी पुकारा गाए गाए अब का कही गाऊ जब लगी भक्ति मुक्ति की किया पर मतत्व सुणिगा जहाँ जहाँ आस धरत है ही मन तहाँ तहाँ कछु न प वे गाइगा आस निरास परम पद तब सुख सती करो कह जासो दास और करत है परम तत्व अब सोई गाय गाय अब का कही गावन हर को निकट बताऊं गाय का राम भक्ति को जनन कहा सेवा करू दासा दास जोग यज्ञ गुण कछु न जानू ताते रहूं उदास भगत भया तो चढ़े बड़ाई जोग करूं जग माने जो गुण भया तो कहे गुणी जन गुणी आपको जानी राम भगत को नाम ममता मोहन ये सब जाहि बिला दोक बिस्त दो समी जाणु दूँ ते तर्क है भाई राम भगत मैं अरु ममता देखी सकड़ा जग मैं से मुँह लगवाही जब मन ममता एक ऐ मनो तब ही एक है भाई राम भगत कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लगिए नपे खेद कितेब कुर पुरान सहज है एक नहीं देखा राम भगत जोई जोई पूजिया सोई सोई कांची सहज भाव सती हो कहे रैदास मैं ताही को पूजू जाके ठाव नव नहीं हो राम भगत को जनन कहा स्वामी कृष्णानंद भारती ने यह गीत भेजा प्राण पाहु दिव्य लोचन दो कि तुमको देख पाऊं बंद पलके हूं मगर दिलवर तुझे मैं देख पाऊं अश्रु से धो प्यार का जीवन कमल चरणन चढ़ाऊं प्यार के का गीत प्यारे मैं हृदय में ही समाउ जिंदगी के गीत छेड़ो बांसुरी प्रीतम बजाऊ आज मधुबन बीच प्यारे रास प्रीतम संग रचाऊ तुम मिले प्रीतम मिला जन्नत मिला क्या और चाहूं, प्यार के गीत तेरे अधर पर मैं गुनगुनाऊं दूर हूं तुमसे पिया पर गीत तो में छिड़े हैं धड़कते दिल में तुम ही, पर देख तो सकते नहीं हैं, प्राण पाऊ दिव्य लोचन दो कि तुमको देख पाऊं गीत उठते हैं भक्त के हृदय में अनंत गीत उठते जैसे वसंत में फूल ही फूल खिल जाते डाली डाली फूलों से लट जाती वैसे ही वक्त के हृदय में भी गीतों की झड़ी लगती है। अनूठे स्वर छिड़ते नहीं सुने जो स्वर कभी वे सुनाई पड़ते हैं। नहीं देखा जो रूप आंखें और हृदय उस रूप में नहाती पर यह घड़ी भी दूर की है रैदास कहते अभी भी पास आना नहीं हुआ यह घड़ी भी फासले की है अभी द्वैत कायम है भक्त और भगवान अभी भिन्न भिन्न है अभी एक नहीं सदा बन गीत अधरों से सदा छिड़ते तुम्ही बन अश्रु नैनों से ढलकते हो तुम्ही गीत के हर रंग में हर ढंग में कसक बन प्रीतम सदा ढलते तुम ही साज हो श्रृंगार जीवन के तुम ही प्रीत की मूरत ही बस एक हो प्यास जीवन की कसक उर्की पिया आस जीवन की तुम ही बस एक हो छोड़ तुमको और कुछ चाहूं नहीं एक तुम ही जिंदगी की प्यास हो श्रुनैनों के अधर का हास भी हृदय की धड़कन तुम ही संसार हो हृदय में प्रीतम बसो तुम हर घड़ी क्या कहू दिलवर तुम ही हर सांस हो मैं बुलाऊ या नहीं तुमको सदा ओ निठुर प्रीतम कहो क्यों छिपे हो हृदय में प्रीतम बसो तुम हर घड़ी क्या कहू दिलवर तुम ही हर सांस हो श्वास श्वास भी उसी के साथ डोलती मालूम होती है लेकिन फिर भी अभी फासला है रैदास के सूत्र समझने जैसे हैं क्योंकि साधारणता लोग समझ लेते हैं कि आ गई ये मस्ती गीत का गुंजन उठने लगा पैर में नृत्य समा गया तो बस मंजिल आ गई मंजिल करीब आ गई इसका तो लक्षण है ये गीत मगर मंदिर में अभी प्रवेश नहीं हुआ शायद सीढ़ियों तक पहुंच गए हूं लेकिन लोग सीढ़ियों तक पहुंच के भी लौट गए हैं इसे मत भूल जाना मंदिर के द्वार पर दस्तक देते देते भी लौट गए हैं इसे मत विस्मरण करना उसका दामन हाथ में आते आते भी छूट गया है इसे क्षण भर को पलभर को न भूलना बहुत बार लगता है कि करीब आ गए और फिर फासले अनंत हो जाते क्योंकि करीब होना भी एक फासला है निकट होना भी दूरी का ही एक नाम एक एक किसना चाहिए निकटता नहीं निकटता काफी नहीं सुंदर है सुखद है मधुमेह है पर्याप्त नहीं भक्त जब तक भगवान न हो जाए भगवान जब तक भक्त ना हो जाए तब तक ठहरना मत तब तक जानना सराय है। मुकाम है रुक लेना दोपहरी हो तो क्षण भर वृक्ष की छाया में मगर भूल मत जाना घर मत बना लेना चलना है अभी और यात्रा अभी से, से। बन गीत अधरों से सदा छिड़ते तुम्ही बन अश्रु नैनों से डलकते हो तुम्ही गीत के हर रंग में हर ढंग में कसक बन प्रीतम सदा ढलते तुम्ही ये लक्षण अच्छे जैसे अषाढ़ के मेघ घिरने लगे अब होगी वर्षा अब हुई अब हुई प्यासी धरती की प्यास बुझेगी मगर जरूरी नहीं कि मेघ बरसे हवाएं उड़ा ले जा सकती आए मेघ फिर छतर जा सकते हैं। जब तक मिलन पूरा नहीं हो गया है तब तक सावचेत रहना और अक्सर ऐसा होता है कि जब मंजिल गरीब आती है, तो लोग इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि अब तो आ ही गए कि उनके पैर ढीले हो जाते दूर होते हैं तो गति से चलते पास आ जाते हैं तो गति भूल जाते मिलों जो चलाते हैं वो भी मंजिल जब करीब आ जाती तो सुस्ताने बैठ जाती इस भरोसे में कि अब क्या डर अब तो आ ही गए मीलों चले आए नहीं थके कोसों चले आए नहीं थके क्योंकि दूर का तारा पुकारे जाता था अब तो तारा हाथ में है आया आया अब हाथ बढ़ाने तक में मुश्किल मालूम होती इतना श्रम करना भी कठिन मालूम होता है और अक्सर दूरी के कारण लोग नहीं चूकते निकटता के कारण चूकते हैं हैरानी होगी ये बात जानकर दूर जो हैं वो तो शायद पा जाएंगे लेकिन बहुत पास जो हैं डर है खतरा है मनुष्य के मन का बड़ा अजीब गणित है वो कहता है अब तो हाथ में बात आ ही गई ऐसा जब तुम कहते हो तभी डर है तभी खतरा है दीप मंदिर के जला लो आंख में अंजन लगा लो अश्रु से धो नैन अपने पलक में प्रीतम बसा लो प्यार के वह गीत बनकर हर अधर पर गा रहा है हर हृदय के तार पर झंकार बनकर छा रहा है शुभ घड़ी है जब प्रभु तुम्हारा गीत बनता है जब तुम्हारे हृदय तंत्री पर उठता है जब तुम्हारी मृदंग बजती है प्राणों की जब तुम उसकी ताल में ताल मिलाने लगते उसके छंद में छंद उसकी गति में गति जब तुम्हारे पैर उसके साथ चलते सुंदर है अति सुंदर है बहुत कम सौभाग्यशालियों को ऐसा क्षण मिलता है कि उसके साथ नाचे मगर ध्यान रहे डूब जाना है उसमें नाचने में तो दूरी बनी रहेगी हाथ में भी हाथ रहा तो भी फासला है और हाथ में जो हाथ है वो छूट सकता है एकता ही सद जानी चाहिए रदास के आस के सूत्र बड़े अनूठे हैं वो एकता के सूत्र है रदास कहते हैं इतने से सच्चे खोजी की तृप्ति नहीं होती कि मस्ती आ गई आनंद आ गया मधोसी आ गई एक स्वतंत्रता की सुवास उठने लगी झलक मिलने लगी परमात्मा की नहीं इतने से सच्चा खोजी नहीं रुकता इतने से सच्चे खोजी की गति और बढ़ जाती क्योंकि खतरा अब है मझधार में तो बहुत कम नावें डूबती हैं नावें डूबती हैं साहिल से टकराकर, किनारे से टकरा के डूब जाती किसी तरह मजदार से तो बचा लाते हैं लोग क्योंकि मजदार में लोग बहुत सावचेत होते बहुत सावधान होते जब तूफान उठा हो और सागर की लहरें चांतारों को छूने की कोशिश करती हों, सागर विक्षिप्त हो विक्षुब्ध हो तब तो तुम पूरी सावधानी बरतोगे तब तो तुम्हारा रोआ रोआ जागा हुआ होगा तब तो तुम पहरे पर रहोगे, तब तो पतवार तुम्हारे हाथ में होगी लेकिन तूफान जा चुका मजधार भी पीछे छूट गई डूबने का खतरा भी न रहा उथला किनारा करीब आने लगा ये रहा ये रहा अब किनारे पर पहुंचे ही पहुंचे हाथ से पतवार भी धीमी पड़ जाती छूट जाती वो पुराना होश भी खो जाता वो पुरानी जागरूकता भी बंद हो जाती सो जाती फिर तुम नींद में पड़ने लगे अब खतरा है अब किनारे से ना और टकरा सकती ऐसी बेबूझ घटना बहुत बार घटी लोग मजदार से बचाए और किनारों पर टकरा गए और डूब गए महावीर की मृत्यु का दिन आया महावीर का सबसे प्रमुख शिष्य गौतम पास के ही गांव में उपदेश देने गया था महावीर ने जानकर ही भेजा था महावीर अस्वस्थ थे छह महीने से अस्वस्थ थे दिया टिमटिमाता टिमटिमाता सा था कब ज्योति उड़ जाएगी कोई कह नहीं सकता था सारे शिष्य इकट्ठे हो गए थे दूर दूर से आ गए थे सैकड़ों मील की यात्रा करके महावीर के अंतिम दर्शन को उपस्थित हो गए थे और गौतम जो कि जीवन भर सांथ रहा जो छाया की तरह साथ रहा जिसने महावीर की वैसी अथक सेवा की जैसी शायद ही कभी किसी ने किसी की की होगी एक ही दिन पहले महावीर ने उसे कहा गौतम तू पास के गांव में जा भिक्षा भी मांग लाना और गांव के लोगों को उपदेश भी दे आना महावीर ने जानकर ही गौतम को भेजा सोच समझ के भेजा एक उपाय की भांति भेजा गौतम तो दूसरे गांव गया और महावीर देह छोड़ दी जब गौतम वापस आ रहा था तो रास्ते पर राहगीरों ने गौतम से कहा कि अब कहां जा रहे हो अब किसके लिए जा रहे हो दिया तो बुझ गया पिंजरा पड़ा है पक्षी तो उड़ गया फूल तो धूल में गिर गया सुवास आकाश में समा गई अब कहां जा रहे हो गौतम तेजी से चला जा रहा था महावीर बीमार है भेजा था तो आज्ञा पूरी करनी थी लेकिन जल्दी भिक्षा मांग जल्दी उपदेश देते भाग रहा था कि वापस पहुंच जाए वहीं बैठ के रोने लगा और उसने उन यात्रियों से पूछा कि एक बात भर मुझे पूछनी है अंतिम समय में उन्होंने मुझे स्मरण किया था या नहीं और यदि स्मरण किया था तो मेरे लिए कोई संदेश छोड़ गए हैं या नहीं और वह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है रैदास के आज के सूत्रों को समझने में बड़ा सहयोगी उन यात्रियों ने कहा हां अंतिम संदेश तुम्हारे लिए ही छोड़ गए हैं कहा कि गौतम को मैंने दूर भेजा है क्योंकि पास रहते रहते वो भूल ही गया था कि एक होना इतने पास था कि उसे विस्मरण हो गया था कि एक होना उसे दूरी की याद दिलाने के लिए कि पास भी एक दूरी है मैंने दूर भेजा है और ये मेरा सूत्र है गौतम को कह देना कि हे गौतम तू पूरी नदी तो तैर गया अब किनारे पर आकर क्यों रुक गया है पूरी नदी तो तैर चुका अब किनारे को भी छोड़ अब किनारे से भी उठा जैसे कोई आदमी नदी पार कर जाए और फिर किनारे को पकड़ के भी नदी में ही बना रहे इस आशा में कि अब तो किनारा मिल गया अब क्या करना है मगर है वो नदी में ही किनारे को पकड़े हैं महावीर के संदेश का अर्थ था गौतम तूने सब छोड़ दिया घर द्वार परिवार सब छोड़ के तू मेरे साथ हो लिया लेकिन अब तूने मुझे पकड़ लिया है अब तू सोचता है कि अब मुझे क्या करना है अब सदगुरु मिल गए अब उनकी सेवा करता हूं मेरा काम पूरा हो गया अब तू किनारे को पकड़ के रुक गया है, मुझे भी छोड़ दे क्योंकि बाहर कुछ भी पकड़ो तो बंधन है अंततः सदुगुरु भी बंधन बन जाता है सदगुरु और सारे बंधनों से छुड़ा देता है और अंत में स्वयं से भी छुड़ा देता है वही सदगुरु है इस वचन को सुनते ही गौतम समाधि को उपलब्ध हो गया जो समाधि जीवन भर चलती रही वो एक क्षण में उपलब्ध हो गई चोट गहरी थी आघात ऐसा था कि पहुंच गया होगा प्राणों के अंतरतम तक आज के सूत्र खूब हृदयपूर्वक समझना है गाई गाई अब का कहीं गाऊं? रस कहते हैं बहुत गाया गाता ही रहा लेकिन अब क्या कहके परम दशा है यह परमावस्था है यह निर्वाण की स्थिति है अब तक गाया अब शब्द भी नहीं मिलते गाने को अब शब्द छोटे पड़ते हैं ओछे पड़ते जो गीत गाना है उनमें समाता नहीं शब्दों के पात्र बहुत छोटे गीत का सागर बहुत बड़ा शब्द रह गए गागर जैसे गीत हो गया सागर जैसा अब कैसे कोई सागर को गागर में भरे गाई गाई अब का कहीं गाऊं? कितना गाया रैदास कहते हैं जिंदगी भर हो गई नाचते गीत गाते उसकी मस्ती को बिखराते उसकी रोशनी को छित्राते मगर अब सब शब्द छोटे पड़ने लगे सब गीत कचरा मालूम होने लगे अब स्वर उस निस्वर को प्रकट नहीं कर पाते अब शब्द उस निशब्द को प्रकट नहीं कर पाते अब भाषा उस मौन को कहने में असमर्थ है अब वीणा चाहे भी तो उस अनाहत को उठाने की सामर्थ नहीं रखती वीणा का सब नाद आहत नाद है यह आहत और अनाहत शब्द समझ लेने जैसे आहत नाद का अर्थ होता है किसी चीज को छेड़ने से जो पैदा हो जैसे वीणा के तार छेड़े तो नाद पैदा हुआ इस नाद को कहते हैं आहत नाद मृदंग पर थाप दी नाद पैदा हुआ ये आहत नाद कि बांसुरी में फूंक मारी चोट पड़ी चोट से स्वर जगे यह आहत नाद।, आहत नाद का अर्थ है दो की जरूरत है एक जिस पर चोट मारी जाए और एक जो चोट मारे वीणा चाहिए और वीणा वादक चाहिए तो आहतनाद पैदा होगा आहतनाद द्वंद का नाद है कितना ही सुंदर हो लेकिन द्वंद तो मौजूद है दुई तो मौजूद है फासला तो मौजूद है वीणाकार वीणा नहीं हो गया है वीणाकार अलग है वीणा अलग है इसलिए चीन में रहस्यवादियों की एक पुरानी युक्ति है कि जब वीणा वादक अपने वादन में पूर्ण कुशल हो जाता है तो वीणा को तोड़ देता है और जब धनुर्धर अपनी धनुर्विद्या में पारंगत हो जाता है तो धनुष को तोड़ देता है क्योंकि उतनी दुई भी फिर सही नहीं जाती उतना द्वैत भी फिर बर्दाश्त नहीं होता खलता है अखरता है यही तो प्रेम की पीड़ा है प्रेमी चाहते हैं एक हो जाएं और हो नहीं पाते नहीं हो पाते इसलिए कलह है, हो जाएं तो कलह मिट जाए सारी दुनिया में प्रेमी निरंतर कलह में लगे रहे। प्रेम की घड़ियां तो कभी कभार होती कलह ही ज्यादा होती कलह की रात में कभी एकांत प्रेम का दिया थोड़ी बहुत देर को जगमगा उठता है फिर बुझ जाता है फिर अंधेरी रात प्रेम की पीड़ा यही है कि प्रेमी चाहते एक हो जाएं, मगर एक हो जाने में एक बुनियादी भूल काम कर रही इसलिए एक नहीं हो पाते प्रेमी चाहता है प्रेस मेरे साथ एक हो जाए और प्रेस चाहती कि प्रेमी मेरे साथ एक हो जाए मैं तो रहूं दूसरा खो जाए यही कले दोनों की यही आकांक्षा है ये कैसे पूरी हो यह तो असंभव है दोनों चाहते हैं मैं तो रहूं तू खो जाए जब दोनों यही चाहते हैं तो फिर कलह ही होगी और प्रार्थना में यही भेद है प्रेमी चाहते हैं कि दूसरा खो जाए और प्रार्थी चाहता है कि मैं खो जाऊं इसलिए मैं प्रेम को प्रार्थना की उल्टी अवस्था कहता हूं और प्रार्थना को प्रेम का सीधा हो जाना प्रार्थना को मैं प्रेम की पराकाष्ठा कहता हूं प्रेम जिसको आंखें मिल गईं प्रार्थना बन जाता है कहते हैं प्रेम अंधा है निश्चित अंधा है लेकिन उसके पास आंखें भी हो सकती और जिस दिन प्रेम के पास आंखें होती उस दिन प्रार्थना का जन्म होता है प्रेम सिर शासन कर रहा है सिर के बल खड़ा है इसलिए चल नहीं पाता गति नहीं पैर के बल खड़ा हो जाए गति आ जाती और एक कदम जो चलता है वो एक हजार मील चल सकता है क्योंकि एक ही कदम एक बार में चला जाता है कदम कदम चल के लाउसू ने कहा है, दस हजार मीलों की यात्रा भी पूरी हो जाती प्रार्थना अस्तव्यस्त हो तो उसका नाम प्रेम है और प्रेम व्यवस्थित हो जाए तो प्रार्थना प्रेम ऐसे है जैसे नया नया सिखड़ वीणा बजाए और प्रार्थना ऐसे है जैसे वीणा किसी उस्ताद के हाथों में हो प्रेम की पीड़ा यही है कि दोनों एक होना चाहते हैं मगर गलत आकांक्षा है कि दूसरा मुझ में डूब जाए और प्रार्थना का रस यही है प्रार्थना भी एक होना चाहती मगर हिसाब और है प्रार्थना का मैं डूब जाऊं मैं मिट जाऊं प्रेमी दूसरे को मिटाना चाहते पोछ डालना चाहते पति चाहता है पत्नी मेरी छाया हो जाए पतियों ने पत्नियों को समझाया है सदियों सदियों में कि हम परमात्मा हैं कि मैं परमात्मा हूं तो मेरी छाया हो जाओ तुम तो मुझ पे समर्पित हो जाओ तुम अपना निजी अस्तित्व ना रखो मगर कैसे कोई अपना अस्तित्व खो दे और जब कोई जबरदस्ती कर रहा हो कि खो अपना अस्तित्व तब तो खोना और भी मुश्किल हो जाता है और भी असंभव हो जाता है तो पत्नी भी अपनी सुरक्षा में लग जाती वो भी अपने दांव फैस चलाने लगती एक राजनीति शुरू होती प्रेम जो प्रार्थना बन सकता था प्रार्थना बनना तो दूर रहा एक राजनीति बन जाती एक कलह बन जाती एक संघर्ष बन जाता है प्रेम प्रार्थना बन जाए तो ग्रस्त सन्यासी हो गया ग्रस्त रहते रहते सन्यासी हो गया फिर कहीं सन्यास खोजने की और जरूरत नहीं आहत नाद है द्वंद्व से पैदा हुआ नाद। दो हैं और दो में टकराहट होती प्रेम आहत नाद है और प्रार्थना अनाहत नाद अनाहत का अर्थ है जहां दो नहीं वीणा और वीणा वादक एक जैसे वीणा खुद ही अपने को बजा रही जैसे स्वस्फूर्त बज रही बजाने वाला नहीं जैसे तीर खुद चल रहा है चलाने वाला नहीं या कि चलाने वाला ही है और तीर नहीं या कि बजाने वाला ही है और वीणा नहीं वाद्य नहीं जो मर्जी हो मगर एक बात ख्याल रखना अद्वैत एक बचा दो लीन हो गए इस एक के भीतर जो संगीत उठता है उसका नाम अनाहत ओंकार यह संगीत अस्तित्व का संगीत है इस संगीत को कैसे भाषा में बांधें इसको कैसे गीतों में ढालने कैसे पद बनाएं कैसे गद बनाएं यह कैसे मात्राओं और छंदों में आबद्ध हो होगा असंभव है इसलिए रास कहते हैं गाई गाई खूब गाया खूब नाचा गाई गाई अब का कही गाऊं अब क्या करूं अब गाते नहीं बनता जवानी ही नहीं लड़खड़ा गई प्राण भी लड़खड़ा गए असीम हाथ में लग गया है अब किसके बूते में कि असीम को सीमा में ढाल दे? निराकार का स्वाद आ गया अब इसे आकार में अभिव्यक्त करने का कोई उपाय नहीं और अगर गाना भी चाहूं तो उसका नाम नहीं है कोई अब किसके गीत गाऊं राम के गीत गाए पहले कि कृष्ण के गीत गाए कि अल्लाह के मगर अब किसके गीत गाऊं जानने के बाद अब किसके गीत गाऊं उसका कोई नाम नहीं है उसका कोई पता नहीं उसका कोई ठिकाना नहीं और अब ज्ञाता और गे एक हो गए गायक और गे एक हो गए अब कौन तो गाए और कौन सुने भक्त पहले गाता है गाना ही पड़ता है भक्ति की शुरुआत गीत से है भक्ति का रास्ता गीतों से पटा है पत्थरों से नहीं भक्ति के मार्ग पर दोनों तरफ वृक्षों में गीत लगते हैं। मैं नाल ए दिल से काम लूंगा मुझी से होगा यह काम मेरा सभा को है क्या गरज कि उन तक वो ले जाए प्याम मेरा भक्त कहता है मुझे तो गाना ही पड़ेगा अपनी ही आवाज पे भरोसा करना पड़ेगा हवाएं मेरे पैगाम को उन तक न ले जा सकेंगी ये मेरा प्रेम का संदेश कौन पहुंचाएगा सभा को है क्या गरज तक वो लेके जाए प्याम मेरा मैं नाल ए दिल से काम लूंगा मुझी से होगा यह काम मेरा शुरुआत में तो प्रथम चरणों में तो भक्त गुंजार बन जाता है नृत्य बन जाता है पैरों में घुंगरू बांध लेता है बांसुरी उठा लेता है कि एक तारा लेकिन बस ये शुरू की बात है जल्दी ही बांसुरी भी खो जाती है घूंगर शांत हो जाते हैं वीणा बोलती नहीं एक मौन हो जाता है जब तक मीरा बुद्ध न हो जाए तब तक कुछ कमी रह गई मेरा शुरुआत तो ठीक है प्रारंभ तो सुंदर है लेकिन अंत तो बुद्धत्व ही है गाई गाई अब का कही गाऊं गावनहार को निकट बताऊं गां गा के कहता था कि परमात्मा पास है अब कैसे कहूं कि परमात्मा पास है क्योंकि पास तो दूरी का एक संबंध है कोई दो मील दूर है कोई दो गज दूर है कोई दो इंच दूर है मगर ये सब दूरी ही दूरी है दो इंच जो दूर है वो भी दूर है रंध रह गई भक्त और भगवान के बीच तो अनंत फासला है गावनहार को निकट बताऊं अब कैसे कहूं कि वह निकट है पहले तो कहता था बहुत निकट है पुकारो और सुन लेगा आवाज दो और दौड़ा चला आएगा अब कैसे कहूं कि वह निकट है क्योंकि वह तो अब मेरे भीतर बैठा है अब कौन उसके गीत गाए क्योंकि अब तो वही मुझ में समाया है अपनी ही स्तुति अब कैसे करूं अहम ब्रह्मास्मी जब जाना जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं तो अब कैसी स्तुति कैसी प्रार्थना कबीर ने कहा है उठू बैठू सो परिक्रमा अब मंदिर की परिक्रमा करने नहीं जाता मेरा जो उठना बैठना है वही परिक्रमा है अब मंदिर में जाकर भोग नहीं लगाता है खाऊं पीऊं सेवा। अब तो खुद ही खा पी लेता हूं वो उसकी ही सेवा है क्योंकि वही मेरे भीतर खाता है पीता है वही मेरे भीतर उठता है बैठता है अब कबीर बचा कहां अब वही है जब लग है यह तन की आशा तब लग करे पुकारा रास कहते हैं जब तक तुम पुकार रहे हो प्रार्थना कर रहे हो तब तक ध्यान रखना कहीं ना कहीं पीछे कोई आशा कोई वासना कोई कामना छिपी होगी प्रार्थना सुंदर है प्रार्थना अपूर्व है मगर प्रार्थना के पार भी कुछ है प्रार्थना से उठोगे तो परमात्मा मिलेगा प्रार्थना में ही पड़े रहे तो परमात्मा नहीं मिलेगा यद्यपि बिना प्रार्थना के भी परमात्मा नहीं मिलेगा प्रार्थना सीढ़ी है चढ़ो भी उतरो भी सीढ़ियां चढ़ गए सीढ़ियों का काम समाप्त हुआ प्रार्थना नाव है बैठो भी इस किनारे उस किनारे भूल मत जाना उतर भी जाना फिर यह मत कहना कि जिस नाव ने हमें इतनी दूर तक ले आई जिसकी हम पर इतनी कृपा है अब इसको कैसे छोड़ दें फिर नाव को मत पकड़ लेना प्रार्थना साधन ध्यान साधन है योग साधन है स्मरण रहे कि साधनों को पकड़ मत लेना अन्यथा साध से चूक जाओगे जब लग है ये तन की आशा रदास ठीक कहते हैं तुम्हारी प्रार्थनाओं में जरा झांकना परखना जरा विश्लेषण करना और तुम पाओगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आशा छुपी कोई मांग सूक्ष्म होगी अदृश्य होगी चाहे तुम यही क्यों ना कह रहे हो परमात्मा से कि हे प्रभु जो तेरी मर्जी हो सो कर मगर भीतर ये ख्याल होगा कि मर्जी तेरी वही होगी जो मेरी अन्य कैसे हो सकती अब तू कुछ गलत मर्जी तो करेगा नहीं तुझसे गलत तो हो ही नहीं सकता भीतर वही भाव बना हुआ है कि मैं जो चाहता हूं वही होगा क्योंकि परमात्मा अन्यथा कैसे सोचेगा अरे क्या उसको पता नहीं है उसे तो अंतस्तल का बोध है लाख ऊपर से कहूं कि जो तेरी मर्जी हो सब पूरा कर मगर वो तो प्राणों के प्राणों में झांकेगा जरा तुम गौर करना अपनी प्रार्थना में तुम जब कहते हो जो तेरी मर्जी हो वही पूरी हो तब भी तुम्हारी मर्जी है कुछ यहां रोज ऐसा होता है सन्यासी मुझे लिखते कि आप जैसा कहें वैसा हम करें उनके सामने कोई विकल्प होते हैं। किसी के घर से पत्र आया है एक महीने के लिए वापस आ जाओ अब जाएं कि ना जाएं, मुझे पूछते हैं कि जाएं कि ना जाएं, जो आपकी मर्जी मैं उनसे पूछता हूं सच सच कह दो थोड़ी बहुत भी तुम्हारी मर्जी हो तो प्रकट कर दो नहीं नहीं वो कहते हैं जो आपकी मर्जी तो मैं वही कहता हूं जो उनकी मर्जी नहीं है और तब तक तत्ण उनके चेहरे उतर जाते तो मैं कहता हूं छोड़ो जाने की जरूरत नहीं फिर दो दिन में उनकी चिट्ठी आ जाती कि मन बड़ी बेचैनी में है बड़ी अशांति में रह रहे के लगता है कि थोड़े दिन के लिए हो आते वैसे जो आपकी मर्जी जब तक वो मुझसे कहलवाना लें कि जाओ तब तक उनके चित्त को शांति नहीं मिलती तो फिर क्या मतलब है पूछने का मतलब उनका यह है कि आप वही कहो जो हम चाहते हैं तो दोहरे काम सधे अपनी मर्जी भी पूरी हुई और समर्पण का भी मजा रहा कि देखो कितने समर्पित हैं जब कभी मैं वही कह देता हूं जो वो चाहते हैं तो उनका अहोभाव देखने योग्य होता है वो अपनी ही पीठ ठोंकते हैं जैसे कि देखो समर्पण हो तो ऐसा हो। आदमी बहुत चालबाज है, चालबाज इतना कि औरों से करे चालबाजी सो तो ठीक अपने से भी चालबाजी करता है तुम अपनी प्रार्थनाओं में झांकना है तुम्हारी प्रार्थनाएं शुद्ध धन्यवाद हैं या उनमें कोई कामना है छिपी किसी कोने कातर में मन के किसी अचेतन पर्त में किसी अंधेरे में कहीं दबी मन की किसी कोठरी में सरकती कहीं भीतर कोई वासना है कोई कामना है कुछ पूरा कर लेना चाहते हो कुछ परमात्मा का उपयोग करना चाहते हो रह कहते हैं और अनुभव से कहते हैं कि जबलग है यह तन की आशा तबलग करे पुकारा प्रार्थना चलती ही तब तक है जब तक इस तन में इस मन में इस संसार में कुछ आशा बंधी कुछ कामना बंधी जिस दिन सब कामना छीण हो जाती प्रार्थना विलीन हो जाती एक मौन छा जाता है फिर मौन ही प्रार्थना है फिर शून्य ही निवेदन है निवेदन करने को ही कुछ ना बचा दिल है तो उसी का है जिगर है तो उसी का अपने को रहे इश्क में बर्बाद जो कर दे अपने को मिटा ही डालना है पूरा ये जो प्रेम की राह है रहे इश्क ये तो दीवानों की राह है ये तो परवानों की राह है शमा के पास परवाने का नाच देखा है वही भक्ति है वही प्रार्थना है शमा के पास नाचता हुआ परवाना प्रतिपल करीब आता जाता है मौत के करीब आ रहा है अपने को मिटाने के करीब आ रहा है जल्दी ही जल जाएंगे पंख और राख होकर पड़ा रह जाएगा लेकिन कोई अनिर्वचनीय आकर्षण कोई अगम्य आकर्षणों से खींच रहा है जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान कुछ उसे दिखाई पड़ रहा है दिल है तो उसी का है जिगर है तो उसी का अपने को रहे इश्क में बर्बाद जो करते हैं और तुम्हारी आत्मा ही तब पैदा होगी तुम्हारे पास दिल ही तब होगा और जिगर भी तुम्हारे पास तभी होगा जब तुम प्रेम के मार्ग पर परवाने की तरह अपने को लुटा दोगे सच में किसी छिपी आकांक्षा आशा से नहीं भीतर कहीं इस भाव से नहीं कि मिटा दूंगा अपने को तो इतना इतना, इतना पाऊंगा कि इतना स्वर्ग का आनंद इतना बैकुंठ का रस क्यों दिल के तकाजे पर बेवक्त दुआ मांगी कुछ जब्र किया होता कुछ सब्र किया होता जब भी तुम मांगते हो इसी बात की खबर दे रहे हो कि तुम्हें धीरज नहीं तुम्हें भरोसा नहीं कहते हैं ना पलटू काहे होत अधीर क्यों इतने अधीर हुए जाते हो तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे अधेरी की अभिव्यक्ति है और क्या कि जल्दी करो कि हे प्रभु बहुत देर हो ही जा रही कि बेईमान आगे निकले जा रहे हैं कि अधार्मिक पदों पर बैठ गए और मुझ धार्मिक को तो देखो मैं तुम्हारी प्रार्थना में लीन हाथ कुछ लगता नहीं क्या बिल्कुल विस्मरण कर दिया है? क्या तुम्हारे लोग में भी अन्याय चलने लगा है सुना तो था कि देर होती अंधेर नहीं लेकिन अब तो अंधेर भी दिखाई पड़ने लगा यह सब तुम्हारे भीतर मन में बातें होती मेरे पास लोग आते वो कहते जिंदगी भर नीति से नियम से मर्यादा से जिए पाया क्या जमाने भर के बेईमान लुच्चे लफंगे पदों पर चढ़ गए प्रतिष्ठा पा रहे हमें क्या मिला हम जिंदगी भर नीति से गुजारते रहे सदाचरण से गुजारते रहे कभी इंच भर धर्म से यहां वहां ना हुए हमारी उपलब्धि क्या है तो हमें तो शक होता है लोग मुझसे आके कहते हैं कि परमात्मा है भी या नहीं और अगर है भी तो वो भी बेईमानों का है अगर है भी तो वो भी उनका है जो उसे रुष्बत खिला सकते देर ही नहीं है वे मुझसे आके कहते हैं कि अब तो हमें शक होने लगा क्या अंधेर भी और जब यहां ऐसा हो रहा तो परलोक का क्या भरोसा आखिर ये लोग भी तो उसी का है अगर यहां बेईमानी सफल हो रही तो हमें तो शक है कि वहां भी बेईमानी ही सफल होगी बड़ा अधेरी है और भीतर मांग तो खड़ी ही है। और तुम आंख के किनारे से देख रहे हो कि कब हो ऐसे ऊपर से कहते हो कि मैं कुछ मांगने थोड़ी आया क्यों दिल के तकाजे पर बेवक दुआ मांगी मत मानो मन की इन चालबाजियों को क्यों दिल के तकाजे पर बेवक दुआ मांगी कुछ जबर किया होता कुछ सब्र किया होता सच्चा प्रार्थी तो जबर करता है सब्र करता है चुपचाप प्रतीक्षा करता है उसे जो करना होगा करेगा और वो जो करेगा वही ठीक है वह कुछ ठीक करे यह सवाल ही नहीं वो जो करता है वही ठीक है दिल दिया दर्द दिया दर्द में लज्जत दी है मेरे अल्लाह ने क्या क्या मुझे दौलत दी वो जो प्रार्थना से भरा हुआ हृदय है वो तो हर चीज के लिए धन्यवादी है दिल दिया दर्द दिया दर्द में लज्जत दी और क्या चाहिए सुख की तो मांग का सवाल ही नहीं है वो इसके लिए भी धन्यवादी है कि दिल दिया दिल में दर्द की क्षमता दी और दर्द में भी एक प्रसाद दिया एक लज्जत दी एक सौंदर्य दिया क्योंकि दर्द ना होता तो दिल ना होता दिल ना होता तो तुम पत्थर होते दिल है दर्द है तो तुम पत्थर नहीं हो तुम प्राण हो तुम प्राणवान हो तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता है और तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी एकमात्र संभावना है विकास की दिल दिया दर्द दिया दर्द में लज्जित दी है मेरे अल्लाह ने क्या क्या मुझे दौलत दी सच्ची प्रार्थना तो धन्यवाद है आभार है उसमें मांग नहीं होती और जहां मांग नहीं है वहां शब्दों की क्या जरूरत और जहां मांग नहीं है वहां कहना क्या है झुक जाना है मौन जो झुक जाता है उसने जान लिया राज प्रार्थना का उसे सिजदा करना आ गया जब मन मिलियो आसने ही तन की तब को गावन हारा रैदास कहते हैं जब मन उससे मिल गया पाने की कोई इच्छा न रही मन और तन का विस्मरण हो गया तब को गावन हारा तब कौन गाए, क्या गाए, क्या कहे क्यों कहे किस लिए तब सहज मौन उतरता है इस सहज मौन से ही व्यक्ति मुनि होता है किसी आचरण से नहीं किसी वाह व्यवस्था से नहीं मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आप अपने सन्यासी को विस्तार पूर्वक आचरण के नियम क्यों नहीं देते कैसे उठे कैसे बैठे क्या खाए क्या पिए क्या न खाए क्या न पिए वे मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनके मेरे बीच कोई संवाद ही नहीं हो पा रहा है सदियों सदियों से तो आचरण दिया गया है लेकिन हुआ क्या मैं आचरण में भरोसा नहीं करता मेरा भरोसा अंतस में तुम्हारे भीतर चेतना का दिया जल जाए बस फिर शेष उसकी रोशनी में जो तुम्हें ठीक लगे करना उसकी रोशनी में तुम जो करोगे वही ठीक होगा और अगर दिया ना जले तो तुम लाख व्यवस्था से चलो इंच इंच पांव फूंक फूंक कर रखो तुमसे सिर्फ मूढ़ता ही होगी और कुछ भी नहीं बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध भिक्षु के लिए तैतीस हजार नियमों का उल्लेख उनको याद ही रखना मुश्किल और क्यों इतना उल्लेख करना पड़ा क्योंकि हर छोटी मोटी चीज का अगर बाहर से नियमन होना है, तो कोका कोला कोई पिए कि नहीं लिखना पड़ेगा फिर फेंटा उसके बाबत क्या ख्याल है आदमी ऐसा बेईमान है कि तुम तुमका कोका कोला मत पियो तो वो कहेगा ठीक तो फेंटा पिएंगे फेंटा से बचाओ तो लिम्का पिएगा तुम बचाया जाओ वो तरकी में खोसता जाएगा अगर नियम ही बनाने हैं तो तैतीस हजार नियम भी छोटे पड़ जाएंगे नियम से काम नहीं हो सकता है। बोध से काम हो सकता है सिर्फ बोध ही सहयोगी हो सकता है मैंने सुना है गांव के ग्रामीण श्री भोंदुमल जी अपना इलाज करवाने बड़े शहर जा रहे थे दोस्तों ने समझाया कि डॉक्टर से सारी बातें विस्तार पूर्वक समझ लेना और जैसा डॉक्टर कहे वैसा करना अपने मन से कुछ नहीं भोंदुमल ने मित्रों की बात गांठ बांध ली शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के यहां पहुंचे सवाल बताया डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद दवा दी चार गोलियां देकर उन्होंने कहा कि यह गोली दूध के साथ लेना है बोंदुमल जी ने पूछा हुजूर चारों गोली एक साथ गटक जाना है या एक एक करके खाना है जैसी तुम्हारी इच्छा हो डॉक्टर बोला इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मैं तो चारी चारों इकट्ठी ही खाऊंगा बोंदुमल जी बोले अच्छा एक बात तो और बता दीजिए कि दूध गर्म होना चाहिए कि ठंडा कुनकुना दूध अच्छा रहेगा डॉक्टर ने जवाब दिया अच्छा तो साथ ही ये भी बताने की कृपा करें डॉक्टर साहब कि भैंस का दूध पौष्टिक रहेगा कि गौ माता का अरे भाई तुम्हें जो मिल जाए वही सबसे अच्छा डॉक्टर ने झुंझुलाते हुए कहा नहीं डॉक्टर साहब सच सच कहिए ना कौन सा दूध बलवर्धक होता है ठीक है गाय का दूध ठीक होगा दूध गिलास में लेकर पीना या कटोरे में बोंदुबल ने जिज्ञासा जाहिर की डॉक्टर ने गुस्से में कहा लोटे में पीना जो आ गया हजुर भोंदिकमल ने सब बातें विस्तार से पूछ लेना उचित समझा बोले डॉक्टर साहब दूध खड़े खड़े पीऊ या बैठकर मुझे दूसरे मरीज भी देखने हैं या तुम ही से सिर खपाता रहो जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना गुस्सा मत होइए यह डॉक्टर साहब एक बात और पूछता हूं मगर शर्माती क्या बात डॉक्टर ने उत्सुकता वक्त पूछा बोलो भोंदुमन ने डॉक्टर के कान में कहा दूध का, का लोटा मैं अपने हाथ से पीऊ या मेरी पत्नी मुझे पिलाए? कोई नुकसान तो नहीं यदि वह पिलाए हां कोई नुकसान नहीं डॉक्टर को उसकी बात पर हंसी आ गई अब लाओ मेरी फीस दस रुपए और अब जाओ भोंदुमन जी ने सहजता से बोला बंधा दू हजूर या फुटकर दे दू डॉक्टर का पारा साथ में आसमान पे चढ़ गया वह चिल्लाकर बोला अच्छा अब तुम भागो यहां से फीस रहने दो मुझसे लो ये दस रुपए मगर मेरा पिंड छोड़ो ऐसा कहकर उसने भोंदूमल को दो दो पांच पांच के नोट थमा दिए हुजूर ये तो बताइए कि पैदल जाऊं या रिक्शे में कोई खतरा तो नहीं कोई खतरा नहीं रिक्शे में जाओ मगर जल्दी जाओ मेरा सिर न खाओ पांच रुपए रिक्शे वाले को दे देना पांच रुपए में गोलियां खरीद लेना दोनों नोट लेकर प्रसन्नता से बोंदुमल जी चले गए डॉक्टर ने अपने सिर का पसीना पोंछा और एक सिर दर्द की गोली खाई और मन ही मन सोचा कि झंझट टली लेकिन दो ही मिनट बाद देखा कि भोंन्दुमल फिर सामने चेहरे पर चिंता और असमंजस का भाव लिए भोंदुमल जी बोले गुस्सा न हो ना हो डॉक्टर साहब मैं आखिर गांव का गंवार सोचा सब कुछ विस्तार से पूछ लेना ही अच्छा बस एक आखिरी शंका और उसका और समाधान कर दीजिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बस ये और बता दीजिए कि कौन से पांच के नोट की दवा खरीदनी है और कौन सा पांच का नोट रिक्शे वाले को देना है अगर आदमी के आचरण को एक एक इंच संभालना हो तो विक्षिप्तता पैदा होगी और वही हुआ आज जो मनुष्य जाति इतनी रुग्ण इतनी विक्षिप्त दिखाई पड़ रही उसका कारण है तुम्हारे धर्म गुरुओं की लंबी परंपरा जिन्होंने हर छोटी बात के लिए तुम्हें नियम दे दिए रोशनी चाहिए तुम्हारे पास अपनी रोशनी चाहिए फिर उस रोशनी से तुम जियो तुम्हारा अंतकरण सजग चाहिए फिर वह अंतकरण तुम्हें मार्गदर्शन देगा सदगुरु का काम है तुम्हारे भीतर सोए हुए गुरु को जगा देना बस जब तुम्हारा भीतर का गुरु जाग जाए तो सदगुरु का काम पूरा हो गया अब वो इंच इंच तुम्हारे जीवन की अगर व्यवस्था बिठाता रहे तो तुम्हारे जीवन में कभी व्यवस्था आ ही नहीं सकती और रोज शंकाएं खड़ी होंगी और रोज अड़चने आएंगी और अगर तुम बंधे नियमों से जियोगे तो जिंदगी तो रोज बदल जाती तुम्हारे नियम होंगे बंधे मधाए उनका जिंदगी से कभी तालमेल नहीं होगा तुम रोज मुश्किल में पड़ोगे तुम रोज अड़चन में पाओगे अपने को कि अब क्या करूं जिंदगी बदल गई नियम पुराना नियम बना था जब तुम बैलगाड़ी में बैठते थे और काम मिला रहे हो अब जबकि तुम हवाई जहाज में उड़ रहे हो तुम रोज उलझनों में उलझते जाओगे तुम सुलझोगे नहीं इसलिए कोई सदगुरु तुम्हें वाह व्यवस्था नहीं देता अंतर बोध देता है रदास कहते हैं जब मन मिल्यो आस नहीं तन की तब को गावन हारा तुम्हारा मन परमात्मा से मिल जाए बस काम हो गया फिर न कोई गीत है न कोई गाने वाला है न गाने का कोई सवाल है फिर कहने को कुछ भी नहीं फिर तुम एक सहज स्फूर्त जीवन जियोगे जिस पर ऊपर से कुछ भी आरोपित नहीं होता अंत प्रवाहित होता है जबलग नदी न समुद्र समावे तब लग बढ़े हंकारा नदी जब तक समुद्र में नहीं गिर जाती तब तक बड़ा सोरगुल मचता है हंकारा शब्द दो अर्थ रखता है एक तो सोरगुल और एक अहंकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जब लग नदी ना समुद्र तब लग बढ़े अहंकारा जब तक नदी नहीं समा जाती समुद्र में तब तक काफी शोरगुल भी मचाती और काफी अहंकार से भी भर जाती जितना अहंकार होता उतना शोरगुल मचाती जितना सोरगुल मचाती उतना अहंकार मजबूत होता है कि मैं भी कुछ हूं कहते हैं ऊंट पहाड़ों के पास जाना पसंद नहीं करते शायद इसलिए रेगिस्तानों में रहते ऊंट पहाड़ के पास जाए तो अहंकार को चोट लगती है। रेगिस्तान में रहता है तो पहाड़ है खुद नदी भी समुद्र के पास जाके पहली दफा सचेत होती कि मेरी स्थिति क्या है जब तक समुद्र से दूर थी कर लिया सोरगुल बहुत अकड़ली बहुत कर लिया अहंकार बहुत बहुत किया अहंकारा और बहुत किया अहंकार जब लग नदी न समुद्र समावे तब लग बढ़े अहंकारा जब मन मिलियो राम सागर सो तब यह मिट्टी पुकारा और जब राम के सागर में गिर जाता है व्यक्ति यह नदी जब समुद्र में समा जाती सब पुकार मिट जाती सब मांग मिट जाती सब प्रार्थना खो जाती तब को गावन हारा फिर कौन गाए किसके गीत गाए जोश विसाते शोक में मर्ग है असल जिंदगी वाजिये इश्क जीत ले जिए उम्र हार कर जोस बिशाते शौक में मर्ग है असल जिंदगी अगर प्रेम के रास्ते पर चलना है अगर प्रभु मिलन की आकांक्षा है बिशाते शौक अगर उसके साक्षात्कार की लगन है तो फिर मरने की तैयारी दिखानी पड़ेगी उसके साक्षात्कार की लगन है तो मृत्यु की अगन से गुजरना पड़ेगा जोश बिछाते शौक में मर्ग है असल जिंदगी उसके रास्ते पर मरना ही असली जिंदगी को पाना है बाजिए इश्क जीत ले जिंदगी का दांव प्रेम का दांव जीत ले बाजिए उम्र हारकर वहां तो सब गमा देना होगा जीवन गमा देना होगा तो प्रेम की बाजी जीती जा सकती है जब मन मिलियो राम सागर सो तब यह मिट्टी पुकारा मिटने की तैयारी चाहिए भक्त का अर्थ है मिटने के लिए आतुर भक्त का अर्थ है जिसे जीवन से भी बड़े जीवन की प्रतीति होने लगी जो अपने छोटे से जीवन को उस विराट जीवन में लीन कर देना चाहता है जो बूंद की तरह अपने को पहचान गया है और अब समुद्र में उतर जाना चाहता है क्योंकि समुद्र में उतरे बिना समुद्र होने का और कोई उपाय नहीं जब लग भगत मुकत की आशा परम तत्व सुनी गावे और अगर तुम्हारे भीतर भक्ति की मुक्ति की इत्यादि आशाएं और आकांक्षाएं तब तक तुम्हारी पुकार जारी रहेगी प्रार्थना जारी रहेगी पूजा जारी रहेगी तब तक गीत गा सकते हो स्तुति कर सकते हो करनी ही पड़ेगी क्योंकि जब तक मांग है तब तक तुम परमात्मा के साथ तुम्हारा व्यवहार वही है जो किसी भिखारी का किसी धनपति के साथ होता है भिकमंगा स्तुति करता है कहता है हे दाता, हालांकि कर रहा है चालबाजी दाता तो कह रहा है लेकिन वो सिर्फ खुशामद है वो सिर्फ मक्खन लगा रहा है तुम्हें मूर्ख बना रहा है शायद बातों में आ जाओ मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते से गुजर रहा था रास्ते के किनारे बैठे एक आदमी ने पुकार दी कि बड़े मिया मुझे अंधे पे भी कुछ दया करो दो आने मिल जाए नसरुद्दीन ने गौर से देखा और कहा कि तुम अंधे तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल ठीक मालूम होती तो उसने कमाल मालिक एक ही आना मिल जाए मगर कुछ तो मिल जाए न सही अंधा एक और कहानी मैंने सुनी है कि मुल्ला जा रहा था सिनेमा देखने सिनेमा के बाहर ही एक भिकमंगे ने हाथ फैलाया और कहा कि सूरदास को कुछ मिल जाए मुल्ला जल्दी में था कौन झंझट करे कौन बकवास करे उसने एक दस पैसा का सिक्का डाल दिया वो अंधे ने सिक्के को गौर से देखा और कहा सिक्का नकली मुल्ला ने कहा हद हो गई तुम अंधे हो और तुम्हें सिक्का नकली ही ये भी पता चल गया उसने कहा आपसे क्या छिपाना असल में आज मैं अपने मित्र की जगह बैठा हुआ हूं मेरा मित्र अंधा है तो मुल्ला ने पूछा तेरा मित्र कहां का? वो सिनेमा देखने गया मैं तो असल में बहरा रहा हूं गा जो व्यवहार कर रहा है वही प्रार्थना करने वाले का होता है याचक का व्यवहार कुछ मांगे तो स्तुति कर रहे हो बड़ी शोरगुल मचाते हैं भक्त जाके मंदिरों में कि हे पतित पावन कि हम पापी हैं और तू पापों को क्षमा करने वाला तेरी करुणा का कोई अंत नहीं वो ये कह रहे हैं कि देखें। हमारे पाप भी क्षमा कर पाता है कि नहीं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं परमात्मा को कि अब तेरी इज्जत का सवाल है हम तो पाप किए रहे करते रहे करेंगे क्योंकि हमें भरोसा है कि हे परवरदिगार तू रहीम है रहमान है तू महाकरुणावान है अरे तेरी करुणा पर हमें इतना भरोसा है हमारी श्रद्धा तो देख क्या हम करते रहेंगे पाप अरे हमारे पाप क्या छोटे मोटे और तेरी करुणा अनंत तू कहीं गिनती करता है इन छोटी मोटी बातों की तुम ईश्वर तक को धोखा देने का आयोजन कर रहे हो और ध्यान रहे ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिसको धोखा दिया जा सके और ईश्वर तुमसे बाहर नहीं है जो धोखा खा सके वो तो धोखा देने वाले के भीतर बैठा हंस रहा है वो तो तुम्हारे अंतरतम में बैठा देख रहा है तुम्हारी चालबाजियां वो जब तुम डुबकी लगाते हो गंगा मैया में तो वो कहता है चार मुझको भी धोखा दे रहा है जब लग भगत ही मुगत की आशा परम तत्व सुनी गावे जितनी छींटे हैं लहू की सबे तारीखें जुनू गौर से नजारे दीवारे जिंदा कीजिए। जरा इस जिंदगी के कारागृह की दीवारों पर पड़े हुए खून के छींटे तो देखो कितने लोग आए और कितने लोग गए कितने लोग बने और कितने लोग मिटे ये अस्तित्व का इतिहास तो समझो यहां थोड़ी बहुत दिन तुम भी शोरगुल करोगे फिर खून के कुछ छींटे पड़े रह जाएंगे और सब विदा हो जाएगा राख पड़ी रह जाएगी अंगारा बुझ जाएगा मगर चार दिन की जिंदगी में कितने उपद्रव कर लेते हो उपद्रव ही नहीं कर लेते फिर उपद्रव से कैसे क्षमा मिले पाप ही नहीं कर लेते फिर पाप से कैसे छुटकारा हो उसका भी आयोजन कर लेते हो सत्यनारायण की कथा और यज्ञ और हवन और पूजा और पाठ ये पापी चित्त की ही चालबाजियां हैं पाप भी करता है यज्ञ हवन भी करता है ये दोनों एक ही चित्त के दो हिसाब हैं जै जय आस धरत है यह मन तहते कछू न पावे और मजा क्या है कि जहां जहां तुमने आशा लगाई इस मन के द्वारा वहीं वहीं कुछ भी कभी नहीं पाया धन में लगाई आशा और राख लगी हाथ तन में लगाई आशा और राख लगी हाथ यस पद प्रतिष्ठा जहां जिसने आशा लगाई वहीं कुछ भी नहीं पाया बस दूर से लगता है कि ये रहा छितिज अब पहुंचे अब पहुंचे मगर छितिस तक कोई कभी पहुंचता नहीं जै जै आस धरत है ईमन तहते कछू न पावे कुछ भी मिलता नहीं मगर ये मन की बेहोशी है कि चले जा रहे हो भागे जा रहे हो कब जागोगे मुल्ला नसरुद्दीन एक सांझ बहुत पी गया नशे में धुत सड़क के किनारे खड़ा था एक सिपाही वहां से गुजरा उसने कहा कि नसरुद्दीन के बच्चे यहां क्यों खड़ा है नसरुद्दीन बोला खड़ा हूं अरे अपने घर की राह देख रहा हूं सिपाही ने कहा मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारा मतलब इधर खड़े खड़े घर की राह देखने का क्या मतलब नसरुद्दीन ने कहा इस समय सारा शहर मेरी आंखों के आगे घूम रहा है अपना घर आते ही उसमें घुस जाऊंगा जाने की जरूरत क्या सारा शहर घूम रहा है बस प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जैसे मेरा घर आए मन भी बेहोश है प्र, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो घर ऐसे नहीं आएगा और मन ने जितने घर तुम्हें बताए कोई भी घर साबित नहीं हुए कब झाकोगे कितनी बार गड्ढों में गिरते हो मगर कुएं से बचते हो तो खाई में गिरते हो खाई से बचते हो तो कुएं में गिरते हो कब बचोगे गिरने से फूल हंस हंसकर दिखाते हैं जहां को दाग दिल मुख्तलिफ सकले हैं इजहारे गमो आलाम की फूल हंस हंस के कह रहे हैं कि समझो फूल हंस हंसकर दिखाते हैं जहां को दाग दिल अपने हृदय के घाव दिखा रहे हैं हंस हंसकर जरा देखो मुख्तलिफ शक्लें हैं इजहारों गमो आलाम की दुख सोख की बहुत शक्लें हैं बहुत रंग रूप है फूल भी बस मुरझाने के करीब है अब मुरझाया तब मुरझाया सुबह हो गई सांझ होने में कितनी देर लगेगी जन्म आ गया तो मृत्यु भी आती ही होगी और जवानी आ गई तो बुढ़ापे ने पहले कदम रख दिए ये सब दुखी दुखी की शक्लें हैं लेकिन एक शक्ल से जगते हो तो तुम दूसरी शक्ल की धोखे में आ जाते हो और यहां अनंत शक्लों में है दुख मौजूद इसलिए अनंत जीवन लग जाते हैं। फिर भी लोग जाग नहीं पाते मेरा दौरे गुजिश्ता भी यू ही गुजरा है ए हमदम बना रखी थी एक सूरत खुशी की साधमा क्या था जिन्होंने जाना उनसे तो पूछो जो थोड़े पके हैं जिनके जीवन में थोड़ी परिपक्व तो आई है उनसे तो पूछो वे कहते हैं मेरा दौरे गुजिश्ता भी यू ही गुजरा है ए हमदम ऐ मित्र मेरा भूतकाल भी बस यू ही गुजरा है ऐसी भ्रांतियों में बना रखी थी एक सूरत खुशी की साधमा क्या था बस किसी तरह से ऊपर से पोतपात के खुशी की सूरत बना रखी थी आनंद जैसा कुछ भी ना था साधमा क्या था आनंद तो जरा भी ना था मगर अहंकार के कारण दिखाते रहे कि बड़ा आनंदित हूं आखिर किससे कहें अपना दुख और रोने से भी क्या होगा सिर्फ अहंकार के कारण दिखलाते रहे कि प्रसन्न आनंदित बहुत आनंदित सिर्फ लोगों को दिखलाते रहे आनंदित हैं क्योंकि क्यों अपने हृदय के घाव दिखलाए क्या सार है मगर तुम्हारा सारा अतीत तुम्हारा सारा जीवन सिवाय घावों की एक कतार के और क्या है जैसे दीपावली पर दीयों की कतारें लोग जलाते तुमने जीवन में घावों की कतारें ही जलाईं। दी की कतारें भी जल सकती थी यही घाव दिए भी बन सकते थे यही ऊर्जा जो दुख बनी आनंद भी बन सकती थी मगर तुम कला ही न सीखे उस कला का नाम ही धर्म है जहजे आस धरत है ईमन तहते कछू न पावे छाण आस निराश परमपद ये कला है धर्म की छाणे आस निराश परम पद तब सुख सती कर आनंद होगा रदास कहते हैं आश्वासन देता हूं निश्चित ही आनंद होगा गवाही हूं मैं साक्षी हूं मैं बस एक काम तुम करो छाणे आस ये मन की आशा ये मन का जाल ये मन की कल्पनाएं ये स्वप्न ये छोड़ो निराश परमपद सब आशाएं छोड़ दो वो जो तुम्हारी भीतर की दशा होगी आशा शून्य कामना शून्य वासना शून्य तृष्णा शून्य वही परमपद वही निर्वाण है तब सुख सतीकर हो तब सुख निश्चित ही होता है कही रैदास जासों और करत है परम तत्व अब सोई जिसने इतना जान लिया फिर उसे करने को कुछ नहीं रह जाता फिर परमात्मा सब करता है खुदा और ना खुदा मिलकर डुबो दें यह तो मुमकिन है मेरी वजह तबाही सिर्फ तूफान हो नहीं सकता तूफान अकेला क्या मेरी नाव को डुबाएगा हां मेरा माछी मेरा खुदा खुदा और ना खुदा मिलकर डुबो दें यह तो मुमकिन माझी में और परमात्मा में कोई सांठ गांठ हो जाए और वो मेरी नाव को डुबो दे ये तो मुमकिन है मेरी वजह तबाही सिर्फ तूफान हो नहीं सकता इस संसार का कोई तूफान कोई आंधी मुझे डुबा नहीं सकते लेकिन माझी परमात्मा तुम्हें क्यों डुबाना चाहेगा वह तो तुम्हें उबारना चाहता है तुम उसकी ही संतति हो कौन मां कौन बाप अपने बच्चों को डुबाना चाहेगा डूबते हो तो तुम अपने ही हाथ से डूब रहे हो तुम जिस नाव में बैठे हो उसी में छेद करते रहते हो मुल्ला नसरुद्दीन अपने कुछ मित्रों के साथ मछलियों के शिकार के लिए गया नाव बीच नदी में पहुंची वो जहां बैठा था वहीं अपने चाकू से छेद करने लगा उसके मित्र बहुत चौंके चंदुलान ने कहा यह क्या करते हो डब्बू जी ने कहा पागल हो गए होश है मुला का मैं अपनी जगह पे कर रहा हूं तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें जो करना हो अपनी जगह पे तुम करो चंदुलान का ये बात ठीक है डब्बू जी ने भी कहा कि ये बात तर्क संगत है अपनी जगह पे छेद कर रहा हम क्यों बोले अपना क्या लेता देता है यहां एक आदमी छेद करता है और न मालूम कितने आदमी डूबते इससे उल्टा भी सच है यहां एक आदमी छेद को भर देता और न मालूम कितने आदमी उबर जाते जिंदगी जुड़ी है जिंदगी संयुक्त है हम अलग अलग नहीं हैं इसलिए एक व्यक्ति जब बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सारे जगत में बुद्धत्व की लहर फैल जाती जब भारत में बुद्ध हुए उसी समय महावीर हुए उसी समय मखली गोसाल हुआ उसी समय प्रकुद्ध का तायन हुआ उसी समय संजय बेलठीपुत्र हुआ और, और न मालूम कितने बुद्ध ज्ञात अज्ञात नाम अचानक जगह जगह फूल खिल गए और ऐसा भारत में ही नहीं हुआ सारी दुनिया में लहर दौड़ी यूनान में सुकरात हुआ पाइथागोरस हुआ हैराक्लाइटस हुआ ईरान में जरथुस्त्र हुआ चीन में लाउस्सु हुआ चौंग तस्ु हुआ ली तस् हुआ एक ऐसी लहर उठी सारी दुनिया में जगह जगह दिए जल गए एक दिया क्या जला दियों की पंथियां लग गई तुम जो भी कर रहे हो सोचना विचारना उसका परिणाम सिर्फ तुम पर ही होने को नहीं है तुम जो भी कर रहे हो उससे पूरा अस्तित्व प्रभावित होता है एक बार तुम्हें पता चल जाए कि सब आशा गई सब आशा व्यर्थ हो गई और तुम निराश निराश शब्द से गौड़ मत जाना क्योंकि निराश शब्द का तुम्हारे मन में बड़ा नकारात्मक अर्थ है निराश शब्द नकारात्मक नहीं है आमतौर से हम कहते हैं फलानी बड़ा निराश निराश का मतलब उदास निराश का मतलब हारा थका निराश का मतलब जिंदगी में कोई रस न रहा बुझा बुझा निराश का अर्थ है आत्महत्या करने को सुख आतुर हमने नकारात्मक अर्थ दे दिया है क्योंकि हम आशा से जीते हमने आशा को बड़ा विधायक अर्थ दिया है इसलिए हमारा स्वाभाविक कदम हुआ कि हम निराशा को नकारात्मक अर्थ दे दें लेकिन बुद्ध ने कहा धन है वे जो निराश हैं, क्योंकि परम पद उन्हीं का है वही रैदास कह रहे हैं छाणे आस निराश परम पद बुद्ध का वचन ही दोहरा रहे हैं सभी बुद्ध एक दूसरे को दोहराते हैं। बुद्धों के पास अलग अलग बात कहने को है भी नहीं हो भी नहीं सकती सत्य एक है निराश का अर्थ थका मंदा बुझा बुझा उबा हुआ ऐसा नहीं होता असल में निराश का अर्थ होता है अत्यंत प्रफुल्लित क्योंकि जब कोई आशा ही न रही तो दुख का कोई कारण ही न रहा निराश का अर्थ होता है परम सुखी बुद्ध ने कहा महासुख रैदास ने भी बुद्ध के शब्द का ही उपयोग किया है छाण आस निराश परम पद तब सुख सतीकर हो सुख होगा निश्चित सुख होगा लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा आशा की भ्रांति छोड़ दो आशा नकारात्मक है क्योंकि उससे कभी कुछ नहीं मिलता धोखा है आशा मृग मरीच का है इसलिए निराशा नकारात्मक नहीं विधायक अवस्था है सिर्फ बुद्धत्व ही जानता है निराशा क्या है ध्यान की परम अवस्था है निराशा परम पद और जिसने यह जान लिया उसने सब जान लिया दिल रहिने आरजू है आरजू मरहू यास घर हमें बर्बाद करने को बनाना चाहिए अभिलाषाओं के पास गिरवी है दिल दिल रहिने आरजू है दिल तो गिरवी है आशाओं के पास आरजू मरहू यास और अभिलाषाएं निराशाओं के पास गिरवी घर हमें बर्बाद करने को बनाना चाहिए मगर करें क्या जिंदगी है तो कुछ ना कुछ बनाते जानते हुए भी कि सब बर्बाद हो जाएगा रेत के ही घर बनाते जानते हैं गिर जाएंगे ताश के पत्तों के घर बनाते जानते हैं हवा के झोंके आएंगे और सब भूमि साथ हो जाएगा हमारी जिंदगी ताश के पत्तों का घर और क्या मगर क्या करें कुछ ना करें तो क्या करें कम से कम व्यस्त तो रखती हैं आशाएं हमें उलझाए तो रखती कम से कम भ्रांति तो बनी रहती कि कुछ हो रहा है कुछ कर रहे हैं ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होता है ना कभी कुछ हो सकता है जो ऐसा जान लिया वही सन्यासी, राम भगत को जन्न कहा सेवा करूं न दास बड़े क्रांतिकारी वचन है कहते हैं अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं राम का भगत हूं अब कहा भक्त अब कौन भगवान राम भगत को जन्न कहा अब मुझे तुम छोड़ दो कहना कि मैं भक्त हूं वो बात गई वो द्वैत गया वो द्वंद गया सेवा करू ना दासा अब तुम मुझे दास भी मत समझो क्योंकि मैं सेवा ही नहीं करता अब किसी की परमात्मा की भी सेवा नहीं करता सेवक कोई बचा ही नहीं सेवक और सेव्य एक हो गए दास और मालिक एक हो गए भक्त और भगवान एक हो गए जोग जग गुण कछू न जानू ताते रहू उदासा न मुझे योग आता है अब जरूरत क्या योग की योग तो प्रक्रिया है ध्यान प्रक्रिया है मिलन की योग का अर्थ ही होता है जोड़ जो जुड़ा दे वह योग लेकिन जो जुड़ गया उसके लिए अब क्या योग जोग जग गुण कछु न जानू ना तो मुझे योग का आप कुछ पता है ना यज्ञ का कुछ पता है ताते रहूं उदास उदास को भी फिर ख्याल कर लेना जैसे निराश शब्द नकारात्मक नहीं है वैसा ही उदास शब्द भी नकारात्मक नहीं उदास, जिसकी आशा नहीं बची उदासीन जो आशा छोड़ के थिर हो गए लेकिन हमने ये सारे शब्द खराब कर लिए उदासी हम उसको कहते हैं जो बिल्कुल बैठा है मुर्दे की तरह और जिसके चेहरे पर मक्खियां ओढ़ रही उसको कहते हैं उदास बुद्ध हैं उदास ये मक्खियां ओढ़ रही जिनके चेहरों पे इनको उदास मत समझ लेना ये तो सिर्फ रुग्ण है उदास क्या खाक मक्खियां भी नहीं उड़ा सकते आलसी हैं उदास क्या खाक उदासी हमारे अर्थों में उदासी नहीं है आलस से नहीं है प्रमाद नहीं है सुस्ती नहीं है काहिलता नहीं है अकर्मण्यता नहीं है उदास का अर्थ है जिसकी आशा छूट गई जिसने देख लिया आशा को आर पार पहचान लिया आशा का जाल छिटक आया आशा के जाल के बाहर भगत भया तो चढ़े बड़ाई रह दासन का भक्त हो जाओ तो लोग बड़ाई करते जो करूं जगमाने उल्टे सीधे आसन लगाओ सिर के बल खड़े हो जाओ दुनिया आदर देती जो गुण भया तो कहें गुनी जन गुनी आपको जाने अगर किसी तरह का गुण हो किसी तरह की कला हो कोई निपुणता हो कोई कुशलता हो तो सम्मान मिलता और अहंकार बढ़ता है नाम है ममता मोहन भैया ये सब जाय बिलाई मुझे इन सब बातों में न कोई मोह है ना कोई ममता है क्योंकि एक बात मैंने जान ली इस जगत में सम्मान मिले कि अपमान आदर मिले कि अनादर सब बिला जाते कितने लोग इस जमीन पर आए और गए कितने लोग मूछों पर ताव दे के चले न मूछे हैं न लोग हैं। कितने लोग अकड़े कितने लोगों ने सिकंदर होने के दावे किए कितने लोगों ने तलवारें चमकाई कहां हैं तलवारें कहा हैं सिकंदर सब धूल में मिल गए इसे देखो इसे पहचानो और इस भ्रांति से जागो ना मैं ममता मोह ना महिमा महिया ये सब जाहि बिलाई मैं माया ममता मोह इस सब को नहीं मथता इस सब से मक्खन नहीं निकलता इस सब से मौत ही निकलती दोजख जख भिस्त दो समकर जानू दूते नरक दूते तरक है भाई रह कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग और नरक को एक समान जानता हूं क्यों क्योंकि जहां दो है वहीं उपद्रव है जहां दुई है वहीं संकट है दोजक जख दोई समकर जानू दूहत तर्क है भाई इसलिए मैंने दोनों छोड़ दिए दोनों को तर्क कर दिया स्वर्ग भी छोड़ दिया नरक भी छोड़ दिया अब तो मैं राम में लीन हुआ और राम को अपने में लीन हो जाने दिया मैं अरु ममता देख सकल जग मैं से मूल गमाई मैंने तो गौर से देखा समझा पहचाना और एक बात पाली कि मैं ही सारे उपद्रव की मूल मैं भाव मैंने मैं भाव को जड़ से काट दिया न धन न पद न प्रतिष्ठा इनको नहीं काटता फिरा ये तो पत्तियां काटना है पत्तियां काटने से वृक्ष नहीं नष्ट होते और घने हो जाते मैंने तो जड़ ही काट दी मैं भी तुमसे जड़ ही काटने को कह रहा हूं हालांकि तुम्हें सदियों सदियों से कहा गया पत्ते काटते रहो कोई कहता क्रोध ना करो कोई कहता है कि सप्ताह में एक दिन घी ना खाओ कोई कहता नमक छोड़ दो कोई कहता है कि रात पानी ना पियो कोई कहता छान के पानी पियो कोई कहता मुंह पे पट्टी बांध लो चारी तुलसी अनुव्रत आंदोलन चलाते जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा क्या खाक अनुव्रत अरे महाव्रत चलाने हो तो महाव्रत उन्होंने कहा महाव्रत यानी क्या मैंने कहा जड़ से काटो इसको कहते महाव्रत ये क्या पत्ते पत्ते काट रहे हो मगर अणुव्रत लोगों को जसता है क्योंकि उसमें कुछ जीवन में क्रांति करनी ही नहीं पड़ती अनुव्रत का मतलब यह कि कुछ थोड़ा सा रंच मात्र कर लो अनुव्रति हो गए क्या अनुव्रत लिया कि रात पानी नहीं पिएंगे अनुव्रत हो गया कोई बड़ी भारी क्रांति कर रहे हो तुम कि रात पानी नहीं पियोगे दो चार दिन प्यास लगेगी फिर अभ्यास हो जाएगा कि किसी ने नियम बना लिया कि सप्ताह में एक दिन नमक नहीं खाएंगे बड़ी कृपा की नमक पर कि कभी एकादशी का व्रत रखेंगे टुच्ची बातें मगर आचार्य तुलसी कहे जाते अनुव्रत अनुशास बात बातें जिनका कोई मूल्य नहीं दो कौड़ी की बात है एक सज्जन जिनके घर में मेहमान होता था सत्तर साल की उम्र के सज्जन वो तुलसी जी के भक्त थे फिर भूल चूक से मेरे हाथ में पड़ गए तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपका अणुव्रत के संबंध में क्या ख्याल है मैं इनका चालबाचिया धोखाधड़ियां आदमी सस्ते उपाय चाहता है पहले तो उन्हें चोट लगी फिर उन्होंने कहा कि ऐसे तो मेरे मन को धक्का लगा आपकी बात से मगर बात ठीक ही है क्योंकि मैंने सत्तर साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया अब है ये धोखा और मन में अभी भी ब्रह्मचरी है नहीं और अब आप से क्या छिपाना पहले भी मैं चार दफे ले चुका हूं ब्रह्मचरी का व्रत चार दफे ब्रह्मचरी का व्रत कैसे लोगे ब्रह्मचरी का व्रत तो एक ही दफे लिया जा सकता है चार दफे कैसे लोग इसका मतलब वह बार बार टूटता रहा तो फिर मैंने कहा कि अब और लोगे कि नहीं उन्होंने कहा कि अब नहीं दूंगा क्योंकि बार बार फजीयत होती जब भी टूटता है तो मन में ग्लानी होती और आत्मग्लानी पैदा होती मगर तालियां बज जाती हैं जब भी लोग लो कहते हैं आ देखो अणुव्रत ले लिया ब्रह्मचरी का अणुव्रत हो गए पत्ते काटते रहोगे जड़ तो एक ही है कि मन ने जहां जहां भी आशा बांधी वहीं वहीं राख हाथ लगी मन को ही काट दो जड़ को ही काट दो मूर्छा तोड़ो और ये जीवन का जो वृक्ष है यह एकदम तुरोहित हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं ध्यान को मैं महाव्रत कहता हूं मैं अरु ममता ही सकल जग मैं से मूल गमाई जब मन ममता एक एक मन तभी एक है भाई जब उस एक के साथ एकता हो जाए तभी जानना कि एक है उसके पहले दोहराते रहो कि एक है अल्लाह इस ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान दोहराते रहो करते रहो बकवास जो भी तुम्हें करनी हो भजन कहो कीर्तन कहो जो भी तुम्हें करना हो करते रहो मगर जब तक तुम्हें अनुभव ना हो जाए उस एक का उसके साथ एक होने का तब तक ये सब बातचीत है और भुलावा है कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक ना पेखा जब तक ये सब एक ना दिखाई पड़े तब तक जानना अभी सत्य को नहीं जाना वेद कितेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा फिर तुम पढ़ते रहो वेद फिर तुम पढ़ते रहो बाइबल फिर पढ़ते रहो कुरान और पुराण लेकिन कुछ सार नहीं है जब तक सहज एक नहीं देखा सहज भाव से एक की प्रती होनी चाहिए अनुभव होना चाहिए और सहज भाव कब होता है सहजभाव होता है जब मन में ना अतीत की स्मृतियां होती हैं ना भविष्य की वासनाएं होती तब सहज भाव होता है जोई जोई पूजे सोई सोई कांची सहज भाव सती होई सुनते हो रास कह रहे हैं तुमने जो जो पूजा सब कच्चा अब तक तुमने जो भी पूजा की सब कच्ची जोई जोई पूजे सोई सोई कांची सहज भाव सती होई सच्ची बात तो एक है सहज भाव कही रैदास मैं ताही को पूजू जाके ठाव नाव नहीं होई जिसका ना कोई नाम है ना कोई ठिकाना ना जो काबा में मिलता ना काशी में जो ना राम के नाम से जाना जाता है और ना रहीम के जिसका कोई नाम नहीं जो अनाम है अपरिभाष्य है अनिर्वचनीय है उस एक को कैसे पूजोगे उसकी पूजा की एक ही विधि है अपने को उसमें डुबा दो मिटा दो परवाने बनो, दीवाने बनो। जब तक परवाने नहीं हो दीवाने नहीं हो तब तक परमात्मा दूर हो कि पास दूर ही है जिस दिन तुम परवाने की तरह नाचोगे और आते जाओगे करीब करीब समा के और वो आखिरी घड़ी जब परवाना समा में कून पड़ता है और जल के राख हो जाता इधर मिटा परवाना कि उधर परमात्मा प्रकट हुआ तुम मिटो तो परमात्मा हो तुम्हारा होना ही बाधा है तुम ही हो बीच की दीवार तुम जाओ तो दीवार हट जाए द्वार खुल जाए तुम्हारे अतिरिक्त और कोई ताला नहीं है आज इतना ही